कच्छिन्नोभय्रष्टिनाभ्रमिवश्य अति महाबाहो विमूो ब्रह्मण पथि कच्चि कि उभय्रष्ट कर्माग्च विभ्रष्ट सन् छिन्नाव नश्यति किंवा नश्यति अति निराश्रयो हे महाबाहो विमू सन ब्रह्मण मार्गे